सूत्र शां्र भाष्य में प्रथम सूत्र का विचार आरंभ हुआ था अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए और ब्रह्म जिज्ञासा के पहले क्या स्थिति रहती है इसके बारे में अध्यास भाषण में कहा था दुख है दुख का कारण है उसका निवारण भी हो सकता है तो उसका निवारण के लिए अपने स्वरूप को जानना ब्रह्म के रूप में आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को जानना यही उपाय है इसलिए यहां ब्रह्म कि जिज्ञासा आरंभ हो रही है एक आता था शब्दार्थ करते हुए अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें जो अथ शब्द है सबसे प्रथम शब्द है इसका क्या अर्थ होना चाहिए इस पर विचार किया तो अथ शब्द का चार प्रसिद्ध अर्थ है एक तो आनंदर्य इसके बाद यह ऐसा कहने के लिए अथा मन उसके बाद इस अर्थ में प्रयोग होता है और अधिकार के लिए भी प्रयोग होता है यानी यहां से लेकर अब विचार करने जा रहे हैं ऐसा कहने के लिए अब के अर्थ में अधिकार अर्थ में भी प्रयोग होता है और अथ शब्द का मंगल अर्थ भी प्रसिद्ध है इसी प्रकार अर्थांधर कहने के लिए भी अथशब्द का प्रयोग होता है कि एक बात कहने के बाद दूसरी बात आरंभ करनी हो उसके लिए भी शब्द का प्रयोग होता है ऐसा अथशब्द का अर्थ क्या और उसके बाद आता मैंने इस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए यह कहा तो दोनों आरंभा और कारण दोनों शब्द प्रयोग किया और ब्रह्म क्या है इसके बारे में आगे विचार करेंगे इसके लिए टीका चल रहे थे कि ननु अथ शब्दों अधिकाराथी लोकवेदयो दृष्ट प्रश्न करने वाला पूछता है आपने ये कैसे कहा ये आनंदर्य अर्थ है उसके बाद यह ये कहने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया ऐसा आपने निश्चय कैसे किया क्योंकि चार अर्थ है चार अर्थों में से केवल इसी अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए उसके लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए ये जानने की इच्छा से यहाँ पूछता है प्रश्नकर्ता पूछता है कि लोक और वेद में दोनों में शब्द का अधिकार अर्थ भी प्रसिद्ध है यानी यहां से अब ये शुरू हो रहा है अब कहने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग हो जाता है तो फिर आप केवल इसी अर्थ को आनंद अर्थ को क्यों लेते हैं तो इसके लिए उन्होंने प्रश्न किया तो उसके उत्तर में कहा भाष्य में कहा था ना न अधिकार्थ यहां अधिकार अर्थ प्रयुक्त तो नहीं हो सकता भाष्य में देखिए ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यव ब्रह्म का अब यहां से आरंभ हो रहा है ये कहना नहीं बनता ब्रह्म कब प्रकट हो जाती है कहां से शुरू हो जाती है ये कहा नहीं जा सकता एक निश्चित समय में ब्रह्म आरंभ हो जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता तो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्य मन अधिकार प्राप्त नहीं यानी अब शुरू हो जाएगा ये नहीं कह सकते कभी भी शुरू हो जाते क्योंकि दुख देखिए दुख तो हमेशा ही हमारे साथ है संसार में आया एक एक दुख हो ही रहा है तो दुख से मुक्ति हम चाह रहे हैं अब कोई पूछे कि कब से दुख शुरू हुआ ये कोई कह नहीं सकता जब से ज्ञान जब से हमारा सम्जान आ गया हम जानने शुरू हो गए अपने को तब से दुख का अनुभव कर ही रहे इसीलिए यहाँ कब अब दुख की मुक्ति होनी चाहिए ये नहीं कह सकते दुख हो रहा है तो दुख निवृत्ति के लिए हम उपाय खोज ही रहे तो यहाँ से अब इतने उम्र होने के बाद या इतने शब्द पढ़ने के बाद ब्रह्म करनी चाहिए अब ऐसा नहीं कर सकता इसलिए इसका कोई निश्चित समय निर्धारण नहीं होने से इसको अब इस दृष्टि से अर्थ नहीं कर सकता है कुछ पूर्व स्थिति है पूर्व स्थिति को लेके बाद में जिज्ञासा हो सकती है इसलिए कहा अनधिकार्य अधिकारी अर्थ नहीं हो सकता अधिकारी मतलब अब शुरू हो रहा है जैसा था योगान इत्यादि में जैसा है ऐसा नहीं होगा फिर मंगलार्थक हो सकता है तो मंगल से चाक्यार्थे समन्वयाभाव ये मंगलार्थक मंगलाचरण के लिए अथशब्द का प्रयोग किया है वेदों में ओंकारस्थ शब्दस्य ब्रह्मण पुरा इत्यादि स्मृति में अथशब्द और ओंकार दोनों का मंगलाचरण के लिए कहा गया है तो मंगलाचरण के लिए हो सकता है अधशब्द प्रयोग किया हो तो बोलते हैं मंगलाचरण अर्थ करने पर वो वाक्य में संबंध नहीं रखता वाक्य समन्वय अभावा वाक्यार्थ में उसका संबंध नहीं रहेगा मंगलाचरण क्या है कि वो प्रयोग मात्र से उसको मंगलकारक माना जाता है ये अर्थ शब्द एक अव्यय है ये अव्यय शब्द चादिगण में भी पड़ा गया है और स्वरादि निपात में भी पढ़ा गया है दोनों में अथशब्द है इसमें व्याकरण की दृष्टि से चादिगण में जो पढ़ा गया अथशब्द है उसको मंगल सूचक मानते हैं और उच्चारण से मंगलाचरण हो जाता है और स्वरादि निपात में जो है उसको अर्थतः माना गया इसका मतलब वो कुछ और अर्थ देगा उसके साथ वो मंगलकारक भी होता है जैसा ओम है ओम शब्द का प्रयोग सब जगह हम करते हैं मंगलाजरण के लिए भी करते हैं किंतु ओम शब्द का अपना एक अर्थ क्या होता है स्वीकार उक्ति जैसा कोई कुछ पूछा तो ठीक है हा ये जो हिंदी में हाँ कहते हैं यस जो कहते हैं उसके लिए संस्कृत में ओम ऐसा भी है ओम कहेंगे तो स्वीकार किया जो बात किसी ने सुनाया उसको स्वीकार किया तो इस प्रकार से ओम का प्रयोग होता है वो अपने अर्थ में ये प्रयोग है किंतु ओम ऐसा ही उच्चारण करने पर वो मंगलाचरण के लिए भी हो जाता है और आरंभ सूचक भी होता है वेद पाठ आदि शुरू करते समय ओम होता है मंत्र पाठ मंत्र करते समय ओम गार्ग जब करते हैं तो ओम गार्ग अपने जब भी होता है तो इसीलिए दो अर्थ में प्रयोग होना चाहिए मैने एक अपना निजी अर्थ हो और दूसरा तात्पर्य से संबंध रखने वाला दूसरा तो यहां मंगलाचरण के लिए अथ शब्द को नहीं माना जा सकता यदि ऐसा मानेंगे तो उसको वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होगा हम यहां वाक्यर्थ में समन्वय दिखाना चाहते हैं कल सूत्र का लक्षण बताया था अल्पाक्षरम असंग्धम सारत विश्व दो मुखम इत्यादि से तो अल्पाक्षर है और वो सारे सार को जो बहुत व्यापक अर्थ है उसको संक्षेप में बताता है यही सूत्र है तो यहां अथ आता ये सूत्र है ये अथशब्द को आप केवल मंगलाचरण मानेंगे तो उसका वाक्य में कोई संबंध नहीं होगा ये हम नहीं मान रहे क्योंकि सूत्र संक्षेप में होता है एक शब्द भी उसमें बहुत महत्व रखता है उसके व्यापक अर्थ निकालना चाहिए इसलिए वाक्या समन्वय अभावात मंगलाचरण का अर्थ अथ शब्द का नहीं ले सकते क्योंकि अर्थांतर प्रयुक्त एवं ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनोवती ये देखा गया है अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अथ शब्द है उसी को ही श्रुति के द्वारा मंगल प्रयोजन कहा गया श्रुत्या मान श्रवण मात्र से मंगल होता है क्योंकि यह कथा है ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दो शब्दों का उच्चारण किया एक ओंकार है दूसरा अथ शब्द है उन्होंने ऐसा उच्चारण किया ओम माथा ओम माथा ओम माथा ये उच्चारण किया ये कहते हैं पुराणों में कहते हैं। तो इसीलिए यह दोनों शब्द मंगलकार हो गया सबसे पहले ब्रह्मा जी इसी का उच्चारण किया इस अर्थ में श्रवण मात्र से मंगलाचरण होता है ओम का सुनना ही मंगलकारक होता है अथा को सुनना ही मंगलकारक हो जाता है अर्थ कुछ और है उसका किंतु श्रवण उसका मंगलकारक अपने आप हो जाता अर्थ किसी भी अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। इसीलिए अर्थांतर प्रयुक्त है वही अथ शब्द अर्थांतर प्रयुक्त जो आधा शब्द है वही मंगलकारक है श्रुत्या मंगल प्रयोजनों भवती श्रुति के द्वारा मंगल प्रयोजन माना गया है इसीलिए मंगल का अर्थ देकर के शब्द को कहने की आवश्यकता नहीं वो केवल प्रयोग करने मात्र से ही वो मंगलकार को हो जाए पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलतः आनंदर्य अव्य और अंत में ये कह रहे हैं कि अर्थांतर पर एक अनुशब्द का अर्थ तो यह भी किया था कि पहले एक बात कहते विचार करते आ रहे हैं वो बात समाप्त हो गई अब उसी के संबंध में दूसरी बात करने जा रहे तब शब्द का प्रयोग होता है उसके बाद इसके बाद ये हो गया अब ऐसा करके शब्द का प्रयोग करता है कि बात को बदलने के लिए जैसे हम लेकिन परंतु आदि जो प्रयोग करते हैं इसी प्रकार तो पूर्व प्रकृत पूर्व में किसी बात की चर्चा हो रही है उसकी अपेक्षा से फलतः अंत में आनंदर्य आनंदर्य का व्यधिरेक नहीं हो सकता यहाँ ऐसी कोई बात मिलती नहीं जो पूर्व में चर्चा करते आ रहे हैं और अब जाकर के उसकी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हो ऐसी कोई बात यहाँ मिलती नहीं है क्योंकि पूर्व के साथ पूर्व कर्मकांड के साथ हम इसका संबंध सीधा नहीं रखना चाहते हैं इसीलिए आनंदर्य आनंदर्य भी यहां नहीं हो सकता है और बात की चर्चा पूरी हो गई हो अब दूसरी चर्चा ही शुरू होना है तो आनंदर्य अर्थ लेना उचित होता है प्रसंग के दृष्टि से अर्थ नहीं लेना चाहिए अर्थांतर पर नहीं होगा यह कहा टीका देखिए टीका में कहते हैं तत्र हेतु न अधिकार्थ अधिकार्थ यह नहीं हो सकता है उसके लिए कारण बताया ब्रह्म जिज्ञासा या अनधिकार्यव ब्रह्म कब प्रवृत्त हो जाएगी इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कभी भी प्रवृत्त हो सकती है क्योंकि वो एक पूरा बदलाव होता है कब होता है ये नहीं कह सकते इसलिए अब शुरू होना चाहिए करके निश्चित समय का निर्धारण नहीं होगा अत्य अर्थ इसका यह अर्थ है इम अयम अर्थ शब्दों ब्रह्मज्ञान इच्छाया कि विकल्प कर रहे हैं कि आपका ये कहने का तात्पर्य क्या है अब यहां से शुरू होता है इसके बाद शुरू होता है इत्यादि अर्थ कहने से क्या तात्पर्य रखते हैं इसके पीछे कुछ कारण होगा तो बोलते हैं कि किम अयम ये जो शब्द है कि ब्रह्म ज्ञान इच्छाया ब्रह्म इच्छा अब शुरू हो रही है ब्रह्म इच्छा अब आरंभ हो रही है ऐसा कहना चाहते हैं आप किम वन निर्णीत विचार अथवा ब्रह्म का निर्णय हो गया अब वो विचार आरंभ हो रहा ब्रह्म को निर्णय करके विचार आरंभ हो रहा है ये कहना चाहते हैं अथवा तन अंदर नहीं था विचारत्व ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत एक विचार है कि ब्रह्म जिज्ञासा तब उत्पन्न होगी जब आप उसके बारे में विचार करेंगे अब जो व्यक्ति ब्रह्म को सुना ही नहीं है जाना ही नहीं है ब्रह्म के बारे में उसका कोई आता पता नहीं पूरा नहीं जानता है तो उसको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है जिज्ञासा तब होती है हम थोड़ा बहुत जानते हैं और थोड़ा बहुत नहीं जानते आधा जानते आधा नहीं जानते ब्रह्म के बारे में सुना है ब्रह्म को जानने से मोक्ष होता है ब्रह्म को जानने से आनंद होता है इत्यादि सुना है सुनने के बाद फिर इच्छा होती है कि ब्रह्म क्या है जानने की इच्छा होती है उसको कैसा जाना जा सकता है उसका साधन क्या है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे विचार होता है किंतु बिल्कुल नहीं जानता है तो विचार नहीं हो सकता इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्म को पहले जानता है उसके लिए विशेष विचार आरंभ हो रहा है ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या ये सब विकल्प है दूसरा विकल्प अथवा इच्छा विशेषणस्य ज्ञानस्य ज्ञान से आरंभा अथवा की इच्छा विशेषण इच्छा का जो विशेषण बना हुआ ज्ञान है उसका आरंभ हो रहा है क्योंकि इच्छा तब होती है जब ज्ञान होता है हाँ ये नियम है जाना दी इच्छा दी करोदी पहले जानता है फिर इच्छा करता है फिर उसके बाद उसमें प्रवृत्ति करता है क्या हम पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ठीक से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे होता है हाँ अमुक अमुक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जानकारी पूरी होने के बाद में फिर एक एक विषय में इच्छा हो जाती है ये हमें मिल जाए तो अच्छा है ऐसा करने से अच्छा है ऐसी इच्छा हो जाती है इच्छा होने के बाद हम उसी के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं ये लोग में देखा गया है तो अब जो है ये इच्छा का विशेषण बना हुआ मैंने इच्छा बनने के पहले एक स्थिति ऐसी बनी हुई है क्या है वो ज्ञान अत्या आरंभार ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान होता है एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम इन्फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं क्या तो बोलते हैं ये तीनों विकल्प यहां नहीं बनेगा भाष्यकार का यह अभिप्राय शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं ये तीनों यहां नहीं बनेगा ना अध्य पहले वाला क्या है अथशब्द ब्रह्म ज्ञान इच्छायाधशब्द ब्रह्म ज्ञान इच्छा को उत्पन्न करने की बात कहना चाह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करने की बात कह रहे वो नहीं है नाद्य क्यों तस्या तरह मीमा प्रवर्ति या तदप्रवर्त्यवाद अनारभ्यवाद उत्तरत्र प्रत्यधिकरण प्रतिपादना ये जो इच्छा की बात आप कर रहे हैं ना एक अद्भुत चीज है इच्छा के बारे में आप तो जान सकते हैं सब कुछ होता है किंतु किसी के अंदर इच्छा पैदा नहीं कर सकते इच्छा सौदा हो जाती है आपको बहुत सारे वस्तुओं के बारे में ज्ञान है किंतु इच्छा तो कोई विशेष चीज की होगी इच्छा को पैदा करने के लिए आप क्या करते हैं कुछ नहीं करते आपको इच्छा इसी हो जाती है जैसे टीवी आदि में आप अनेक वस्तु देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में अब सभी की इच्छा नहीं होती है कोई कोई चीज की इच्छा होती तो किसी को कोई इच्छा होती है। एक घर में ही चार व्यक्ति है तो चार को अलग अलग इच्छाएं होंगी। इसका मतलब है इच्छा को पैदा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते इच्छा इच्छित विषय हो उसको संबंध करने के लिए जानकारी दे सकते है इच्छा तो स्वद पैदा होती है क्योंकि किसी को पैदा होती है किसी को नहीं होती इसीलिए यहां अथ शब्द ब्रह्म संबंधी इच्छा को पैदा करने के लिए कह रहे हैं ये नहीं कर सकते ये तो किसी को नहीं कर सकती इतने करोड़ों लोग हैं उनको बोलो कि आप ब्रह्म संबंधी इच्छा करो कोई करेगा क्या कोई नहीं करता है हाँ वो तो सौदा होने पर तब करता है अन्यथा कोई कहने से किसी की इच्छा नहीं होती है इसलिए तस् मीमांसा प्रवर्तिका आया ये इच्छा जो है मीमांसा की प्रवर्तिका जो ब्रह्मज्ञान की इच्छा ये विचार करने के लिए पहले होता है बाद में आप विचार करते हैं ब्रह्म को जानने की इच्छा पहले से आपके अंदर पैदा हुई रहती है तब जाके आप आग आगे विचार करने लगते हैं कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त करेंगे जानने की इच्छा पहले हो तब न करते है नहीं तो इतने कठिनाई से आप क्यों करने जाएंगे इसलिए मीमांसा प्रवर्तिकाया विचार को प्रवर्तित करने वाली जो इच्छा है तदाप्रवर्तित्व उसको कोई प्रवर्तित नहीं करता है ना सभी इच्छाएं एक मुख्य इच्छा पर आधारित रहती है जितने भी इच्छाएं आपके जीवन में एक मुख्य इच्छा है वो इच्छा क्या है सुख इच्छा अब कुल मिला के जीवन में क्या चाहते हैं सुख चाहते हैं वो सुख चाहने की जो इच्छा है सुख मतलब सुख की जो इच्छा है वो किसने पैदा किया इसको किसी ने कहा आप सुख चाहो ऐसा कहा नहीं कहा कोई स्कूल में सिखाया कि सुख चाहने की इच्छा करो ऐसे सिखाया नहीं सिखाया किसी ने नहीं सिखाया ये सौदा हो गई सब तो। सौदा रहती है अब सुखेचा इच्छा, अन्य इच्छाओं को उत्पन्न करती है, आप इससे सुख चाहते हैं, उससे सुख चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, वैसे चाहते हैं, चाहते है सुखी है आप वस्तु को तो नहीं चाहते हैं आपको गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि गाड़ी में बैठ के यात्रा करने से सुख होता है घर इसलिए चाहिए घर के अंदर रहने से सुख होता है आ, खाना इसलिए चाहिए खाना खाने से सुख होता है काम इसलिए करते हैं कि काम करके पैसा कमाने से, फिर उसी से हम सुखी रह सकते तो ये सुखेच्छा जो है अन्य सभी इच्छाओं को पैदा करती है और अंध में आपको इस सुखे को सुखेच्छा के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा मतलब सभी इच्छा को यदि आप सम्मिलित करना चाहते हैं संग्रह करना चाहते हैं तो वो सुख इच्छा पर ही संग्रह कर सकते और नहीं किसी पर नहीं कर सकते तो ये इच्छा को सुख इच्छा को कोई पैदा नहीं करता और जिसको सुख इच्छा नहीं है ऐसे कोई व्यक्ति दुनिया में जीवित भी नहीं रहता सुख इच्छा जिसको नहीं है वो तो जीवित नहीं रह सकता तो इच्छा है केवल मनुष्य को नहीं सभी प्राणी को है तो ये इच्छा को पैदा नहीं कर सकता सुख इच्छा के साधन की इच्छा को तो आप जानकारी के द्वारा पैदा करते हैं इसीलिए ब्रह्म ज्ञान इच्छा अप्रवर्तित होती है इसको कोई प्रवर्तित नहीं करता अनारभ्य इसीलिए इसको उस उद्देश्य से ब्रह्म ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान इच्छा को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्म सूत्र को आरंभ करना चाहिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा ये व्यर्थ हो जाता है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा पैदा करें इच्छा पैदा करने के लिए ये सूत्र रच रहे ये नहीं हो सकता क्योंकि इच्छा पैदा नहीं होती है इच्छा सौदा आती है जो इच्छावान होता है वो ही ब्रह्म सूत्र जानने के लिए प्रवृत्त होगा और सुनने के लिए जाएगा पढ़ने के लिए जाएगा वो पहले से इच्छा उसकी रहती है अब इच्छा किसने बनाया किसी ने नहीं बनाया वो अपने आप पैदा होगी इच्छा के साधन जो है देकर के आप पैदा कर क्योंकि पहले सुख इच्छा वहां बैठी हुई है ब्रह्म सूत्र सुनने के लिए पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं क्योंकि आपको सुख इच्छा है सुख इच्छा जन्म से ही बैठी हुई है वो कभी छोड़ती नहीं सुख इच्छा जब रहती है तो एक एक साधन आप ढूंढते हैं कि मेरी ये सुख इच्छा कब पूरी होगी कब मुझे अत्यंत सुख मिलेगा कब मैं पूरा तृप्त हो जाऊंगा ऐसे बना रहता है इसके कारण एक एक साधन को आप खोजने लगते हैं पहले एक जगह जाते हैं कुछ समय वहां काम करते हैं पता चलता है कि ये पूरा सुख नहीं मिलता है उसको छोड़ते हैं दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे में सुख ढूंढने लगता है वहां भी नहीं हो पाता तीसरे के पास जाते हैं वहां भी सुख ढूंढने लगता है अब ढूंढ रहे सुख इच्छाई उसी को पूर्ति करने के लिए सब करता है इसीलिए कोई भी आपके अत्यंत निकट मित्र हो आपके पुत्रादी भी हो अत्यंत निकट हो तो भी वो सुख नहीं देता है तो उससे नाराज हो जाते हैं, उसको अलग कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। कम सुख देना ही सब संबंध का सार है और ये कहाँ से हो गया ये तो सदा हो गया सुख इच्छा अन्य इच्छा को पैदाने के इसलिए तर्क संग्रह में क्या कहा था इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्म सुखत्व सुख का लक्षण है यदि कोई जानना चाहे सुख क्या चीता है सुख का यह लक्षण है इधर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व सुख ऐसा है दूसरी कोई इच्छा के अधीन होकर के काम नहीं करती। सुख स्वयं होता है सुख इच्छा अन्य इच्छा की जननी होती है और सुख इच्छा को अन्य कोई इच्छा की आवश्यकता नहीं रहती है इसीलिए आत्मा सुखरूप है इसलिए आत्मा की इच्छा नहीं होती आत्मा सुखरूप होने से वो अन्य इच्छा के अधीन नहीं है अब इसलिए आत्मा के संबंध में जानने की इच्छा करो ये नहीं कह सकता सुख के संबंध में जानने की इच्छा करो ये भी नहीं कह सकता क्योंकि सुख के संबंध में आप पहले ही इच्छा कर रहे हैं ये कह सकता है कि आप जो सुख की इच्छा कर रहे हो ना उसको प्राप्त करने के लिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपके पास ये ये साधन हो सकता है आप ब्रह्मसूत्र पढ़ो या उपनिषद पढ़ो वेदांत पढ़ो या फिर नौकरी करो जो भी काम करना है पढ़ाई करो कुछ भी करो ये सब साधन तुम्हारे सुख के लिए हो जाएगा तुम सुखी चाह रहे हो ऐसा इस प्रकार से होता है इसीलिए ये कहना कि यहां अधा दो ब्रह्म जिज्ञासा में यह अधब्द ब्रह्म ज्ञान की इच्छा पैदा करने के लिए आ गया ये नहीं कह सकते गलत हो जाएगा क्योंकि व्यस्त हो जाए इसलिए वो नहीं कह सकते अच्छा उत्तरत्र प्रत्यधिकरण अप्रतिपादन और दूसरी बात है आगे जितने अधिकरण आने वाले हैं आगे एक एक विषय आएगा उस पर विचार करेंगे लंबा चलेगा उसमें कहीं भी ये ब्रह्म इच्छा को पैदा करने की दृष्टि से कोई चर्चा नहीं है जिसको ब्रह्मज्ञान की इच्छा पैदा पहले से है तैयार है उसको उसको प्राप्त करने की बात कहता है कि ब्रह्म क्या है ये बताता है उसका साधन क्या है ये बताता है इसलिए आगे अधिकरण में भी इसके विषय में कुछ नहीं मिलेगा तो उसका अर्थ यहां लेना ठीक नहीं होगा तीन नंबर टिप्पणी चकारो भिन्न क्रम तस्च उतर प्रत्यधिकरण अप्रतिपादनाद ये चकार भिन्न क्रम है क्या क्रम है इति अन्वय आगे अप्रतिपादनाद शब्द है अंत में उसके साथ चकार का करना चाहिए मतलब तस्यात्र उत्तरत्र प्रत्यधिकरण अप्रतिपादनाद इसीलिए ब्रह्म को हम यहाँ शब्द का विषय नहीं बना सकते वो इच्छा कोई पैदा नहीं कर सकता न दीदी यहां दूसरा विकल्प क्या है कि तन निर्णीत विचार वो ब्रह्मजा इच्छा से जो निर्णय किया हुआ उस विचार को आगे बढ़ा रहा है ये कहना चाहते हैं वो भी नहीं है क्यों आनंदर्य आनंद द्वारा विशिष्ट अधिकारी समर्पणे साधना चतुष्ट असंपन्ना ब्रह्मधी तद्विचार अनर्थिवा विचार अनारंभ ये अथ शब्द के द्वारा आनंदर्य उक्ति कहना चाह रहे अधशब्द यहां अनदर को दिखाता है कि पहले कुछ साधन उसके पास है वो साधन रहने के बाद फिर आगे वो कुछ कर रहा है ये साधन नहीं होने से आगे नहीं कर सकता जो बारहवीं पास नहीं हुआ वो डिग्री की पढ़ाई नहीं कर सकता और डिग्री नहीं किया तो वो पीएचडी नहीं कर सकता तो वो करने के लिए पूर्व पूर्व साधन अवस्था की आवश्यकता होती है तब जाकर के आगे वो करते कितने भी बुद्धिमान हो वो करने का ही तो क्रम रहता है इसीलिए यहां उस अर्थ में लेना चाहते पहले कुछ साधन हो उसके बाद में फिर उसको प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्मा, ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन हो ऐसा तो आधे ना आनंदर्य आनंद द्वारा विशिष्ट अधिकारी असमर्पण विशिष्ट अधिकारी का समर्पण नहीं करने पड़े विशिष्ट अधिकारी मैंने क्वालिफाइड ये विशिष्ट होता है उसके पास क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाइड अधिकारी है वो तैयार हो गया अभी ये आगे कर सकता है इस प्रकार से तैयार हो गया वो क्या है साधन चतुष्टया संबंध जो साधन चतुष्टय संबंध नहीं है साधन चतुष्टय को आगे बताएंगे वो साधन चतुष्टय संबंध जो नहीं है उसके पास ब्रह्मधि तद विचारयोर अनुचित्वा विचार अनारंभ वो जो है साधन चतुष्टय संबंध नहीं होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है और तत्सबी विचार भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा इसीलिए वो अनाधिकारी हो जाता है अर्थात अब वो उसको करने के लिए ये दो क्वालिफिकेशन उसके पास चाहिए वो दो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है नहीं होने से आगे कैसे करेगा तब क्या होगा विचार अनारंभ तब उसके बारे में विचार नहीं कर सकता होता क्या है लोग सुनते हैं कि हमको सुख प्राप्त होता है सुख चाहिए ये तो है अब सुख प्राप्त होता है ऐसा सुन रखा कि सुख वहां से प्राप्त होता है हिमालय में सुख है हाँ, कोई कहता है स्विट्सरलैंड में सुख है हाँ, कोई कहता है स्वर्गलोक में सुख है हाँ, कोई कहता है दिल्ली में सुख है दिल्ली में तो कम है लेकिन कोई भी मानता होगा ऐसे जगह जगह सुख है मानू पड़ा कोई कहता है कि ब्रह्मसूत्र पढ़ने भी सुख होता है ऐसा भी मानता है कोई कहता है कि योग साधन करने से सुख होता है कोई कहता है ध्यान करने से सुख होता है ऐसे सुख वहां होता है यहां होता है ऐसा होता है वैसा होता है सुना है अब इतने सुनने से हम उसमें टूट पड़ते हैं उसके पीछे जाते हैं अब हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो जो साधन बताए जा रहे हैं ये साधन को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे कुछ क्वालिफिकेशन है कि इसके पास हम जाके कर सकते हैं। अब जिसके पास एक रुपया नहीं है वो स्वर लैंड जाकर के सुख भोगने की इच्छा करे तो क्या होगा मुश्किल में पड़ जाएगा और जो एक कर्म भी पुण्य कर्म भी नहीं किया वो स्वर्ग में जाकर के वहां से ना पिकाना सुख देखना चाहता है हो सकता है नहीं हो सकता तो सुख तो वहाँ है इसमें कोई संशय नहीं है किंतु वहां जाके करने के लिए हम अधिकारी है हमें प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये पहले अपने आप करना चाहिए अपने आप स्वयं जानना चाहिए कि हम वो कर सकते यही तो अधिकारी है तब जाकर के करेगा और जिसको स्वर्ग में सुख प्राप्त हो रहा है उसको ब्रह्मसूत्र से सुख प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो स्वर्ग में सुख देख रहा है तो स्वर्ग तो रखा है ऐसी स्थिति में ब्रह्मसूत्र ब्रह्मचार्य में सुख नहीं होगा उसको है तो उसके पास है वो भी ब्रह्मज्ञान के लिए भी साधन है उसके पास किंतु वो स्वर्ग का सुख चाहता है इसीलिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा सुख तो सर्वत्र है किंतु आप उसके लिए अधिकारी है कि आ? आप तो सन्यासी हो गया सन्यासी हो गया तो आपको अमुख अमुख सुख को छोड़ना पड़ेगा वो सब सुख के लिए अब अधिकारी नहीं है अब गृहस्थ है तो गृहस्थ को भी ऐसे कुछ सुख उनको होता है कुछ सुख नहीं होता है अब ग्रहस्थ होता हुआ साधु का जल सुख प्राप्त हुआ ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता अब साधु होता हुआ ग्रहस्थ का जैसा नहीं हो सकता तो सुख तो दोनों जगह है तो खाली सुख देखने पर हम उसमें आकर्षित होने से फायदा नहीं है उल्टा फस जाए जो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है जाते जाते फिर अलग रास्ते पे हो गया आपको ब्रह्मज्ञान चाहिए और स्वर्ग जाने के लिए साधन कर रहा है हो सकता है क्या नहीं हो सकता है दोनों विरुद्ध है इसीलिए ये, ये इस प्रकार का विचार यहां आरंभ नहीं किया जाता सकता है तो आनंदरी अर्थ में जब कहते हैं तब हो सकता है तब वो ठीक है कि पहले ये किया दूसरा ये किया तीसरा ये किया उसके बाद जो है उसको ब्रह्म हो गई है पैदा नहीं करना है, हो गई है, हो चुकी है अब जो है उसका साधन बताएंगे ऐसा हो सकता है नज विचार विधिवशात अधिकारी कल्प्य प्रारंभस्या तुल्यवादार विधिवश यानी विचार करने के लिए कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा करो आत्मा वरे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंदव्योध्या आत्मनिवार दृष्टे श्रुदे मदे विज्ञा दे सर्विधम विदिदम भवती ऐसा सुना गया है ये विधि है कि ऐसा करो आत्मा को जानने की इच्छा करो देखने की इच्छा करो मनन करने की इच्छा करो ये सब बोलता है करना चाहिए कर तो करना चाहिए करने पर विचार विधि हो गया है विचार करना चाहिए ऐसा सुना सुनने से वो उतने मात्र से अधिकारी बन गया हो विचार विधि विधिवशात अधिकारी कल्प्य ऐसा यदि कहेंगे विचार की विधि है विधि होने पर अधिकारी होना चाहिए कोई न कोई तो उसका विचार करेगा यदि कोई विचार नहीं करेगा तो शास्त्र क्यों कहता है कि आत्मा के बारे में विचार करो ऐसा क्यों कहता है आत्मा के बारे में विचार करो ये कह रहा है शास्त्र गुरु लोग कह रहे हैं इसका अर्थ है वो करने वाला कोई दुनिया में मिलता एक अधिकारी तो सिद्ध हो जाएगा उसकी बोलते हैं नकल्प्य ऐसा भी नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि केवल करने के लिए बोल दिया इतने मात्र से अधिकारी को आप पकड़ के लाएंगे ऐसा नहीं होता प्रारंभ क्या भी क्योंकि ये जो वेद में जो वेद पाठ करता है वो तो दोनों को जानता है प्रारंभ दोनों के लिए तुल्य होगा जो कर्म के बारे में जानता है वो वो ब्रह्म के बारे में भी पढ़ा है मतलब सामान्य रूप से जब वो अध्ययन करते आते हैं सबका अध्ययन होता है इसलिए प्रारंभ दोनों के लिए तुल्य होगा तो विशेष आप यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसने वेद पढ़ लिया स्वाध्याय अध्यय इस विधि के अनुसार वेद पढ़ लिया उतने मात्र से वहां धर्म के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा सामान्य ज्ञान तो दोनों का रहता है फिर आप यहां आकर के अलग से क्यों आरंभ करते हैं इसका मतलब वो सभी अधिकारी के लिए बराबर मान के नहीं कर रहे इसके लिए कोई विशेष अधिकारी है इसको मन में रह ब्रह्मसूत्र आरंभ करना यह कहना चाहते टिप्पणी है ना ये चार नंबर टिप्पणी विचार विधि ही अधिकारी विशेष बिना तम अनुपन्न तमाक्षिपदी तल्लार्थम अथशब्द आनंद स्वीकार्ये संशय होता है कि विचार का विधान किया है वेद वेद का ये नियम है वेद जिसका जिसका विधान करता है उसके लिए प्रयोजन होता है उसके लिए अधिकारी होते हैं कोई उसके लिए प्रवृत्त होता ये है ये सामान्य नियम है यदि कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता ऐसा कोई नियम वेद ने बता दिया विधि बता दिया तो वेद में अनर्थक्य दोष आ जाए वेद अनर्थ हो जाए ऐसा तो नहीं कह सकते इसीलिए विचार विधि अधिकार विशेष के बिना अनुपबंद होने से एक अधिकारी को मानना पड़ेगा मैंने ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का विधान किया तो ब्रह्म ज्ञान का विधान किसके लिए किया कोई दुनिया में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं मिलता है फिर भी वेद ने ब्रह्म ज्ञान के लिए कह दिया ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता वेद ऐसा ऐसा पागलपन के बारे में नहीं कहता है जो खाली कर दिया हो नहीं सकता है ऐसा नहीं जो हो सकता है उसी के बारे में कहता है इसीलिए अधिकारी अपने आप आएगा वेद का विधान हो चुका है इसका मतलब अधिकारी है उसके लिए तब उसका विधान कर रहा है ऐसा कह सकते हैं इस दृष्टि से यहाँ अधशब्द से आनंद अर्थ को स्वीकार किया जा सकता है कि वेद अध्ययन के बाद में वेद का अध्ययन हो गया उसके बाद ये विचार करेगा ऐसा कर सकता है ही विधिना विचार से कर्तव्य देव तद आरंभ सिद्ध तब तो ये हो गया कि वेद में ब्रह्म ज्ञान का विधान है इतने मात्र से ही उसका कर्तव्य तो आ जाए मतलब अवश्य ब्रह्म विचार करना चाहिए ये आ जाएगा ऐसा आने पर फिर अलग से उसको आरंभ करने की आवश्यकता नहीं फिर यहां ब्रह्मसूत्र क्यों रजने की आवश्यकता जो स्वाध्याय कर लिया उसको मालूम हो गया जो वेद पढ़ लिया शास्त्र पढ़ लिया उससे मालूम हो, जा, हो जाएगा और कोई सत्संग सुन लिया उनको मालूम हो गया फिर अलग से यहां विचार करने की आवश्यकता क्या है न अर्थलभ्य अच्छा प्रारंभार्थकत्व में जी तुल्य था इसीलिए यहां आरंभ करने की कोई सार्थकता नहीं दिख रही है सामान्य रूप से आपने सुन लिया इतने मात्र में आप प्रवृत्त हो सकते हैं उसके लिए कोई अलग करने की आवश्यकता नहीं होता है जैसे हम दसवीं तक जो पढ़ाई पढ़ाई करते हैं उसमें सभी सब्जेक्ट का होता है जितने सब्जेक्ट आगे पढ़ने की चांस है सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ाई दसवीं तक करते हैं इसका मतलब ये सामान्य हो गया सबके लिए सामान्य है उसके बाद कोई डॉक्टर पढ़ेगा कोई इंजीनियर बनेगा कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा सबका तो दसवीं तक समान रूप से रहेगा इसी को बोलते हैं समान स्वाध्याय विधि इसी प्रकार यहां भी होता है जो वेद अध्ययन करने के लिए गुरु जाते हैं वो उपनिषद भी पढ़ता है ये भी पढ़ता है सब पढ़ता है बराबर से पढ़ लिया तो उसको मालूम हो गया ना ब्रह्म भी है मालूम हो गया स्वर्ग भी है मालूम हो गया लोग में भी कैसे प्रवृत्ति कर सकते सब मालूम हो गया अब उसमें से चुनेगा कौन सा करना है ग्यारहवीं के बाद आप फिर बदल देता है आपको कौन सी Uh, uh, कौन सा विषय अच्छा लगता है उसको चुन करके उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं तो पहले बेस एक रहता है उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं फिर जीवन भर आप उसको फॉलो करते हैं ऐसा होता है तो उसी प्रकार यहां भी हो गया तो फिर अलग से यहां विचार करने की आवश्यकता नहीं सामान्य ज्ञान तो उसको पहले से हो ही गया तो उभयो अर्थलभ्यूर्ये अधिकारिणों विद्या वेक्षित्व न विशेषा तत्समर्पणा आनंद अथशब्द से युक्त आहा इसीलिए यहां क्या कहना चाहते हैं कि उभय उभयोर अर्थलभ्य तुल्य दोनों का सामान्य अर्थ ज्ञान पहले होना बराबर हो गया कर्मकांड के लिए और ज्ञानकांड के लिए दोनों के लिए बराबर हो गया तो ऐसे अधिकारी विधि अवेक्षित विशेषा विधि के अपेक्षा से विशेष हो जाएगा तो उसको उद्देश्य करके जो विधि को सामान्य रूप से जान लिया उसके बाद में अब उसकी ये स्थिति आ गई है कि वो आगे ब्रह्म कर सकता है ऐसी स्थिति आ गई तब उसके उद्देश्य करके आनंदरियार्थकत्व में ही आनंदर्य का ही युक्त होगा यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय के दृष्टि से सब कुछ उन्होंने जान लिया उसके बाद में उसको समादादि साधना चतुष्टय सिद्धि हो गया यानी मुख्य तो आ गया परीक्ष लोग मनमान स काम, काम जाय तत्र तत्र इत्यादि से उन्होंने जान लिया कि ये जो है जितने भी कामनाएं हैं ये लोग में होता है थोड़ा थोड़ा सुख देते हैं किन्तु तो जब अंदर आत्मा को जानेंगे तभी पूरा सुख प्राप्त हो सकता है ऐसे ऐसे उन्होंने जान लिया जानने के बाद एक क्वालिफिकेशन उसको एक्स्ट्रा आ गया क्या है पहले जो सामान्य रूप से जाना था उससे अधिक हो गया वो अभी स्वर्ग आदि नहीं जाता है क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी वहां सुख भोगने के बाद वापस आना पड़ता है है ना? जैसा लोग पैसा कमा के बहुत मेहनत करके पसीना बहा के पैसा कमाते पैसा कमाने के बाद कोई होटल में जाके फाइव स्टार थ्री स्टार सब होटल में बड़े बड़े होटल में जाके रुकते हैं वहां जाकर रुकेंगे तो ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ वही दे रहा है, hmm. बहुत सुविधा देता है जो भी आप पूछेंगे वो देंगे कोई ना नहीं कहेंगे बहुत प्रेम से रखेंगे कब तक है? जब तक ये कमाया हुआ पैसा आपके पास है पहले ही वो ले लेता है पैसा पैसा लेकर के आपको रखेगा उसको पता है कि इतना दिन रहेगा इतना दिन में इतना खर्च करेगा उसके बाद इसको बाहर जाना है उसके बाद एक दिन भी ज्यादा रहेंगे तो उसका सारा प्रेम बिगड़ जाएगा पुण्य मतते लोगों में भगा देगा तो पुलिस को भी बुलायेगा जी आप नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाता है तो मतलब क्या है जितना आपने कमाया उसका फल से उतना सुख आपको मिलेगा उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा इसी प्रकार यहाँ पुण्य कमाया जितना पुण्य आपके पास है वो लेके आप स्वर्ग जाओ वहा रहो सब भोग भोग बाद में नीचे आ जाओ स्थिति ऐसे है फिर कमाओ फिर जाओ विदेश में से बहुत लोग इधर आते हैं घूमने के लिए अब सारे छह महीना पैसा कमाते हैं फिर छह महीने यहां घूम के वो खर्च करते हैं फिर वापस जाके कमाते हैं। ऐसा होता है तो इसी प्रकार का अनित्य है वो तो उसको भी छोड़ देता है छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है इसका मतलब जो नित्य हो ऐसा कोई सुख हो जिससे जो कभी नष्ट न हो और जिससे हमको विमुख न होना पड़े अब वो सुख ऐसा भी हो कि वो डर ना रहे कि ये खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा ऐसा डर भी ना हो जो भी हम कमाते हैं ना सब सुख में ये डर रहता है कि पैसा कमाया तो पैसा में भी डर रहता है कब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप आगे क्या करेंगे तो जब आपके पास पैसा है तब भी आपको सुख नहीं है क्यों क्योंकि कब ये चिंता रहती है कि जितना कमाया है उतना खर्च करना है और आगे हम कैसे करेंगे आगे कहाँ से पैसा आएगा तो पैसा रहते समय भी आगे के बारे में सोच रहा है तो तृप्ति कहा मिला वो नहीं मिलता है इसीलिए चिंता तो ऐसे लगातार बनी रहने से जो सुख आपको प्राप्त हो भी रहा है वो भी ठीक नहीं होता है। खाने के सब सुविधा है आपके पास किंतु बैठ के आराम से खाने के लिए नहीं होता है तो खाते समय चिंता करता है वो करना ये करना ऐसा करना वैसे करना यहाँ देर हो जाएगा तो वो छूट जाएगा ऐसे होता है तो फिर शांति तो है ही नी? नहीं नींद नहीं है फिर कुल मिला के क्या है आपकी ये इच्छा है कि हमको इसी से सुख प्राप्त हो जाएगा इसी इच्छा है वो बराबर बनी रहती है इसलिए आप दौड़ते रहते हैं वो दौड़ने में कुछ समय व्य करते हैं फिर ये सोचते हैं कि आप सुख पा रहे हैं ऐसा सोचते है। केवल आपका सोच है सुख पा रहे हैं वास्तव में किसी भी दृष्टि से देखें तो सुख पा नहीं रहे हैं आपको लग रहा है इसलिए आप तृप्त होते हैं बाद में जाकर के ये लगता है कि इसी में कुछ न कुछ गड़बड़ी है सुख नहीं हो रहा ऐसा लगता है तो आप छोड़ देते हैं तो इसीलिए यहाँ अधिकारी की दृष्टि से यहाँ कह रहा है कि पूर्व पूर्व को प्राप्त करने के बाद एक विशेष अधिकारित्व को प्राप्त करता है तब जाके वो ब्रह्म करने के लिए तैयार हो जाता ये सारे सुखों को देखने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए जो आता, आएगा उसको अन्य कोई सुख में विश्वास नहीं रहेगा अन्य कोई भी सुख में जिसका विश्वास रहेगा वो ब्रह्म को जिज्ञासा नहीं करेगा वो तो ब्रह्म जिज्ञासा करना मतलब हवा में तीर मारना जैसा और कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है बिल्कुल शून्य है अब वो कह रहा है कि जो कुछ आपके पास है वो सब सत्य नहीं है ऐसा कह रहा है अब उसको कहां से पकड़ेंगे इसीलिए थोड़ा भी बाहर विश्वास आपका है तब तो इसमें नहीं आएगा पूरा विश्वास हट गया तब होता है जैसे लोग जो है ना बीमार होने पर पहले डॉक्टर के पास जाता है इलाज उलाज करता है सब कुछ करता है ठीक नहीं होता कई तरह के इलाज करते ठीक नहीं होता है अब कहीं भी कुछ ठीक नहीं होगा तब जाकर के उसके मन में आएगा कि हम भगवान के शरण मिले तब कोई पंडित जी के पास जाएगा और पूजा पाठ करेगा जो भी करने के लिए कोशिश करेगा कि ये सोच के कि बाकी कोई काम नहीं कोई दवाई काम नहीं कर रही है अब जो है भगवान रक्षा करें पहले नहीं जाएगा क्यों पहले तो बाहर चीजों में उसका विश्वास है ये दवाई ये डॉक्टर ये हॉस्पिटल ठीक कर देगा ऐसा विश्वास है तब तो भगवान के पास नहीं जाता ऐसे यहां भी होता है तो तब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा यही जाके आनंद ठीक बैठेगा यहां कहना चाह रहे हैं अधिकारी नश्च विधि अपेक्ष उपाधित्व और जितने अधिकारी होते हैं वो विधि की अपेक्षा रखते हैं कुछ ना कुछ विधान होता है विधान की अपेक्षा से ही वो अधिकारी बनता है वही उसके उपाधि है वही उसका क्वालिफिकेशन है इसीलिए यहां तब निर्णीत विचार के लिए ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद के जो विचार है वो निर्णय करने के लिए भी नहीं है अथवा विधि के अनुकूल जो विचार है उसको निर्णय करने के लिए भी अतः शब्द नहीं है दो चला गया अब एक रह गया इच्छा विशेषण से ज्ञान से आरम्भ इच्छा का जो विशेषण बना हुआ तो किसकी इच्छा है ज्ञान की इच्छा वो ज्ञान की इच्छा को पैदा करने के लिए है ऐसा भी नहीं है अथवा इच्छा विशेषण से इच्छा विशेषण का जो ज्ञान है क्योंकि पहले जानता है फिर इच्छा होती है इच्छा पैदा करने के लिए नहीं है पहले कहा इच्छा तो पैदा नहीं कर सकते किंतु इच्छा पैदा करने के लिए जो ज्ञान है उसको तो पैदा कर सकता है जैसे आप कोई विषय में जानता है आपको पास इंफॉर्मेशन है उस विषय के बारे में तब आपको इच्छा पैदा होती जिस विषय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में इच्छा पैदा नहीं हो सकती दिमाग में आ ही नहीं सकता तो ब्रह्म के बारे में बिल्कुल आप जानता नहीं तो इच्छा पैदा नहीं हो सकती है इसीलिए एक रास्ता है कि ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए शायद हमें ब्रह्म के बारे में जानकारी होने के बाद इच्छा हो सकती है ब्रह्म इच्छा हो जाएगी कभी होता है कभी नहीं होती है तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की इच्छा को बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते माने इन्फॉर्मेशन जो वो साक्षात्कार नहीं है ब्रह्म क्या है ये सब आजकल गूगल्स में सब देखने से मालूम हो जाएगा ना कुछ भी डालो तो पता चलेगा ब्रह्म क्या है पता चलता है तुरंत इसी प्रकार वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको ऐसा तो करें तो ये भी तो हो सकता है इसके लिए अस शब्द का प्रयोग किया हो बोलते न तृतीय तीसरा भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मज्ञान से आनंद साक्षात्कार अथशब्दा तस्थ आरंभा ब्रह्मज्ञान से आनंद साक्षात्कार ये ब्रह्मज्ञान क्या है वो आनंद का साक्षात्कार है अपने ही आनंद अपने ही अंदर जो सुख है उसका साक्षात्कार ही ब्रह्मज्ञान है ब्रह्मज्ञान होने पर वो होता है ब्रह्म होने के बाद कुछ समय के बाद सुख प्राप्त होगा ऐसा नहीं है ब्रह्मज्ञान होने पर साक्षात्कार होना चाहिए तो पहले ब्रह्मज्ञान होंगे फिर साक्षात्कार होंगे ऐसा नहीं कर सकता इसलिए ब्रह्म आनंद साक्षात्कार ब्रह्मज्ञान का अर्थ तो मुख्य अर्थ तो आनंद का साक्षात्कार ही है अब वो हो गया तो फिर कौन करेगा जैसा जिसको भूख लग रही है वो तो भोजन बनाएगा भोजन खाने की इच्छा करेगा जिसको भूख नहीं है पहले से तृप्त है तो वो क्या करेगा आगे ब्रह्म की इच्छा क्यों करेगी इसीलिए ब्रह्म से आनंद साक्षात्कारत्व वो आनंद का साक्षात्कार होने से अधिकार्यत्व अभी अपराधान्या उसको अधिकारी बनाने पर भी वो अप्रधान हो जाएगा मुख्य अधिकारी नहीं बन पाएगा संवाच्य इच्छाया विशेषण उपस्थिति भाव हाँ। ये पा, पांच नंबर की टिप्पणी है इसमें कहते हैं ये जो ब्रह्म ब्रह्म पद है ना ब्रह्म पद में ब्रह्म शब्द भी है और जिज्ञासा का मतलब इच्छा भी है जिज्ञासा का अर्थ होता है इच्छा जानने की इच्छा करना तो ये एक संत्य व्याकरण होता है उससे जितना जिज्ञासा शब्द बना इसलिए उसके विशेषणत्व ना ब्रह्म पहले उपस्थित हो गया ब्रह्म पहले उपस्थित हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर इच्छा करेगा ऐसा नहीं कर सकता फिर ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ब्रह्म का सामान्य ज्ञान हो गया तब हम इच्छा करते हैं ये आप कह सकते ये कहने पर क्या होता है कि ब्रह्म शब्द और ब्रह्म शब्द के संबंध में जो अर्थ है वो सेकेंडरी हो जाता है गौण हो जाए ऐसा नहीं कर सकते इतने एक सामान्य इन्फॉर्मेशन देने के लिए ब्रह्म सूत्र शुरू हो रहा है एक नहीं कर सकते सामान्य इन्फॉर्मेशन देने के लिए ब्रह्म सूत्र शुरू नहीं है ब्रह्म सूत्र इसलिए है कि आप इसको जान के ब्रह्म साक्षात्कार कर लें और उसी में स्थित हो जाए आपको संपूर्ण आनंद प्राप्त हो खाली इन्फॉर्मेशन में जैसा गूगल्स दे रहा है वैसा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ है यदि ऐसा करेंगे तो उसका अर्थ गौण हो जाएगा अप्रधान हो जाएगा मुख्य अर्थ नहीं हो पाएगा ऐसा तो नहीं कर सकते इसीलिए इस दृष्टि से भी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता मैंने ब्रह्म का सामान्य ज्ञान देने के लिए ब्रह्म सूत्र प्रवृत्त हो रहा है ऐसा नहीं कर सकते ब्रह्म का विशेष ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त हो रहा तो क्या अर्थ तो हुआ अब अभशब्द का इतना लंबा चौड़ा विचार किया अब क्या ये कोर्ट जैसा है कोर्ट में जैसे चर्चा होती वैसा है एक विषय लेके केवल आधा शब्द के ऊपर इतना विचार किया उन्होंने कि आधा शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए कैसा होना चाहिए अब निर्णय ये है कि आधा शब्द का मंगलार्थक नहीं है आधिकारिकार्थक नहीं है और अर्थांतरार्थक भी नहीं है फिर क्या अर्थ है आनंद अर्थ है आनंदर अर्थ उदाहरण अभी दो तीन बार दिया जैसा दसवीं पास होके ग्यारवी में जाता है बारहवीं में जाता है फिर डिग्री में जाता है ये जो क्रम है इस प्रकार का कुछ अर्थ बताने के लिए तो सामान्य ज्ञान दोनों को हो गया अब विशेष ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए उसको ये ये क्वालिफिकेशन चाहिए तब वो विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है ये आनंद दिखाने के लिए अर्थशब्द का प्रयोग किया ये टीका में कहा आगे टीका देखिए अस्तुत ही मंगलार्थक नैत्या मंगलार्थक हो क्योंकि मंगल से च वाक्यर्थ समन्वयाभाव आदि भाष्यकार ने कहा उसके ऊपर तो मंगलार्थ भी नहीं है मंगलार्थक क्यों नहीं है उसके लिए बहुत सारे कारण बताए नावत ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य मंगलभावन अन्वय कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ये जो वाक्यार्थ हुआ इस वाक्यार्थ में मंगल परक जो अर्थ है उसका कोई कर्तादिभावे न अन्वय न कर्ता आदि भाव से यानी कोई भी वाक्य में आप जानते हैं एक कर्ता होता है एक कर्म होता है एक क्रिया होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ये होता है तीन होता है ये तीन में तीनों मिलकर के जब सही बैठता है तब वो वाक्य का अर्थ ठीक बैठता है जैसा तो राम मंदिर जा रहा है तो राम हो गया कर्ता और मंदिर हो गया कर्म जा रहा है क्रिया हो गया तो ये वाक्य ठीक बैठ गया अब यहां जो है ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य ये यह वाक्यार्थ हो गया ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए यह वाक्यार्थ हुआ इस वाक्यार्थ में मंगल पर अर्थ करेंगे तो कर्तादिभावे न अन्वय नहीं होगा इसका कर्ता कौन होगा कर्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया मंगल का कर्ता कौन होता है कोई नहीं होता है इसलिए कर्ता नहीं होगा ब्रह्म कर्तव्य ये कहने पर यह अर्थ है कि ऐसे जिज्ञासु को ऐसे मुख्य को ब्रह्म करनी चाहिए यह होता यात्री बैठता मुक्षक्षुना ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ये बैठेगा अर्थ अब आप मंगल अर्थ करोगे अब मंगल मंगलार्थ क्या होगा मंगलार्थ में कोई करता नहीं होता है वो श्रवण मात्र से मंगल मंगलकार होता है मंगल को करने वाले बनाने वाले कोई नहीं होते राम हा मंगलम करो दी ऐसा बोला जाता है किंतु वो राम वो मंगल को बना रहे क्या नहीं बनाता है मंगल श्रवण मात्र से होता है इसीलिए मंगल एक भावात्मक वस्तु है उसको कोई बना नहीं सकता को जैसा कोई घर बनाता है ऐसा कोई मंगल को बनाएगा कल्याण को बनाता है नहीं बनाता है कल्याण संबंधी कार्य करते हैं वो बनता है वो भावात्मक है इसीलिए मंगल को करने वाला कोई करता नहीं मिलेगा तो फिर यही स्थिति आ जाएगी हमारे वाक्यार्थ गौण हो जाएगा वो मुख्य वाक्यार्थ नहीं मिलेगा सत्य तथा तो अप्रसिद्धे कारणाम से प्रसिद्धे और ये का मंगल कारक रूप से कोई प्रसिद्धि नहीं है मंगल करने वाला अध शब्द है ऐसे प्रसिद्धि नहीं है और अन्य कारक कारकांतरा नाम मैंने कर्ता कर्मा आदि जो अन्य कारक होते हैं उसका तो प्रसिद्धि है वो तो हो जाता है जैसे ये दो नंबर टिप्पणी दिया ब्रह्म जिज्ञासाया मुक्षु के टिप्पणीकार बता रहे कि ब्रह्म करनी चाहिए ये कहा तो इसमें कर्ता आदि कौन होगा ब्रह्म में मुमुक्षु जो होगा वो कर्ता वो ब्रह्म, ब्रह्म को जानने की इच्छा करेगा तर्क सहकृत वेदांत उसके पास कारण क्या होगा माने किसके माध्यम से वो ब्रह्म करेगा उसके पास तर्क के युक्ति के द्वारा सिद्ध किया हुआ अनुभव से सिद्ध किया हुआ जो वेदांत वाक्य है वो साधन रहेगा वो वेदांत वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म को जानने की इच्छा रहेगा तो कर्ता भी हो गया और इंस्ट्रूमेंट भी हो गया उपकरण भी हो गया इसके माध्यम से कर रहा अब किसी को भी कुछ करना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए वो किसी माध्यम से करेगा कोई कर्ता अपने आप में कर्म करता है ऐसा नहीं होता उसका कोई न कोई उपकरण लेता है वो उपकरण यहाँ वेदांत वाक्य है इस प्रकार अनेक कारक मिलके कारका नाम प्रसिद्धत्व न ना मंगल से तदावे न अन्वया कांक्षा इसी प्रकार मंगल का मंगल अर्थ करने पर अर्थशब्द का ऐसा अर्थ नहीं बैठ सकता है और उसमें कोई कर्ता कारक कर्मा आदि नहीं मिलेगा इसीलिए मंगल कारक ऐसा कहना नहीं बनता ये है शास्त्र की जो गहराई से विचार करने की शैली वो किसी चीज को छोड़ते नहीं आपको पहले बोल दिया कि मंगल आर्थक नहीं हो सकता है क्योंकि मंगल आर्थक श्रवण मात्र से मंगल होता है इतना बोल के छोड़ दिया फिर भी आपको समशय रहेगा क्यों नहीं होता इसके लिए सारा हेतु बता रहे है क्योंकि उसमें कोई कर्ता कर्म कारण इत्यादि संबंध नहीं होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट इत्यादि कुछ भी नहीं मिलेगा वो मंगल श्रवण मात्र से होता है न च मंगलमिदि जिज्ञासा मंगल सूत्रस्य प्रशंसा सूत्र से अर्थवादत्पत्ते सन्मांगल्य और ब्रह्म मंगलमिदि मंगल ये दोनों एक है मान लेंगे जो ब्रह्म है वही मंगल है जो मंगल है वही ब्रह्म है ऐसा बराबर मान लेंगे सामानकरण्य जिसको बोलते हैं ब्रह्म इक्वल टू मंगलम ऐसा मान लेंगे तो ये सामान्य अधिकरण भी नहीं बनेगा क्योंकि प्रशंसात्व सूत्र से अर्थवादत्वाबत क्या क्या दोष है कि ब्रह्म तो बहुत बड़ा मंगल होता है अच्छा ही है ब्रह्म मंगल है ऐसा कहने में क्या दोष है ठीक है तो बोलते हैं ऐसा नहीं देखो ब्रह्म मंगल है ये इसका मतलब क्या है ये ब्रह्म के बारे में कह रहा है या मंगल के बारे में कह रहा है ये ब्रह्म मंगलम ये कहने पर इसमें मुख्य कौन है जैसे पढ़ा लिखा हुआ बुद्धिमान आदमी ये कहा हा? बुद्धिमान आदमी ये कहा तो बुद्धिमान हो गया ये एब्जेक्टिव हो गया आदमी हो गया जिसको विशेष में लगाया जा रहा है इसमें कौन सा मुख्य है आत्मी मुख्य होता है विशेषण मुख्य नहीं होगा अब आपने कहा ब्रह्म मंगलम ये कहा अब इसमें मुख्य कौन होगा नहीं होगा मंगल मुख्य होगा ब्रह्म को मंगल कह रहे हैं ना तो मंगल तो कर्तव्य नहीं है ब्रह्म कर्तव्य है और किसके लिए कर रहे हो मंगल के लिए देखो बुद्धिमान आत्मी बुद्धिमान आदमी में बुद्धिमत्ता को बनाया जा सकता है कि आत्मी को बनाया जा सकता है बुद्धिमत्ता बनाई जाती है आदमी को नहीं बनाया जाता है आप भी पहले सिद्ध रहता है आप हमेशा यह देखना है कहाँ मुख्य है कहा गौण है देखने के लिए आपको विशेषण विशेष लगाते समय विशेषण हमेशा अनित्य होता है क्योंकि आज बुद्धिमान कल मंदबुद्धि भी हो सकता है ऐसा हो सकता है किंतु आदमी तो आत्मी तो रहेगा ना मंद होने पर भी आदमी तो आत्मी रहता है इसीलिए वो आदमी को नहीं बनाया जा रहा है बुद्धिमत्ता उसका विशेषण चढ़ा दिया उपाधि उसको वो मिल गई है बुद्धिमत्ता उबा इस प्रकार से मंगल मुख्य हो जाएगा ब्रह्म जिज्ञासा गौण हो जाएगी वो नहीं हो सकता तब तो फिर ये सूत्र आरंभ करने की क्या जरूरत है कि खाली आपने आधा आधा बोल के हो गया मंगल हो गया ब्रह्म जिज्ञासा की क्या जरूरत पड़ेगी क्योंकि मंगल तो सिद्ध करना है आपको मंगल मुख्य होगा ऐसा नहीं कर सकते हाँ प्रशंसा हो जाती है यह प्रशंसा वाक्य में पहले जो है दूसरे को मदद करता है जिसकी प्रशंसा हो रही है वो मुख्य होता है और जो प्रशंसा हो रही है वो गण होता है क्योंकि पहले आप देख के किसी व्यक्ति को मिला आप बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है आप जैसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसे ऐसे आप विशेषण चढ़ा देते हैं और बाद में आपसे बिगड़ जाता है तब कोई सारा विशेषण उतार के दूसरा विशेषण चढ़ा देते हैं आप जैसा खराब व्यक्ति कोई नहीं है आप में कोई मित्रता नहीं है कोई फ्रेंडशिप नहीं है कुछ नहीं है आप ऐसा है वैसा है बस बैठो अब इसका मतलब ये तो अनित्य हुआ ना इसका कोई भरोसा है क्या नहीं है इसीलिए जो मुख्य मंगलार्थ करने पर मंगल को गौण नहीं बना पाएंगे यहाँ ब्रह्म का विशेषण तो मंगल नहीं बना पाएंगे मंगल के लिए ब्रह्म ऐसा करना पड़ेगा तो ब्रह्म जिज्ञासा गौण हो जाएगी प्रशंसा मात्र रहेगा सूत्र का अर्थ ठीक नहीं बैठे तो प्रशंसात्व न सूत्र से प्रशंसा रूप से सूत्र को अर्थवाद मानना पड़े केवल स्तुति परक मानना पड़े स्तुति वाक्य को कोई अर्थ नहीं होता वो खाली कोई समझाने के लिए होता है किसी को प्रोत्साहन करने के लिए स्तुति होती है स्तुति से कुछ प्राप्त नहीं होता तन मांगल्यत प्रसिद्धत्व इसीलिए जो मंगल परक शब्द अध शब्द का ये प्रसिद्धि केवल श्रवण मात्र से है अर्थ ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं अध शब्द का अर्थ और मंगल में कोई संबंध नहीं धशब्द का उच्चारण जो है वो सुनेंगे तो वो मंगलकार होता है शुभ होता है जैसे आगे दृष्टान देंगे जैसे कोई घड़ा में पानी भर के आपके मार्ग के सामने आ रहा है आप कहीं रास्ता जा रहे हैं तो आपके सामने से शकुन आ रहा है शकुन बोलते हैं शगुन जानता है शुभ शकुन ऐसा होता है तो सामने से कोई घड़ा में पानी भर के आता है तो शुभ सगुन मानते हैं ऐसा शादी आदि में शगुन दिया जाता है ऐसे लेकर के जाते तो वो शगुन है अब इसमें शगुन वो घड़ा शगुन है या कोई जो लड़की जो घड़ा लेके आ रही है वो शगुन है या उसमें भरा हुआ पानी शगुन है कि कौन सी चीज इसमें शगुन है अलग अलग लेंगे तो कोई भी शगुन नहीं है वो सारा मिलकर के उसको शगुन माना जाता है अच्छा माना जाता है इसी प्रकार यहां है शब्द का अर्थ में ओमकार शब्द का अर्थ की दृष्टि से कोई मंगल का मतलब नहीं है यहां उसके श्रवण मात्र से मंगल होता है ओमकार का अर्थ देखेंगे तो वो जाग्रत स्वप्न तुरीय अवस्था को बता रहे हैं और उसी के बारे में ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं ऐसा तो अर्थ उसका अलग है किंतु यहां शुभ सूचक उच्चारण है उसका ध्वनि वो जो शब्द है वो शुभ सूचक होता है ऐसा मंगलकारक होता है अर्थ से नहीं होगा इसीलिए इसको अनुवाद करके यहाँ कहा गया कैसे न चूच तत्कर्तव्यता परम सूत्र और उस मंगलापरक अर्थ को लेकर के उसका अनुवाद करके उसको करना चाहिए इस अर्थ बताने के लिए सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ है तस् मंगलत्वे कर्तव्य आर्थिक और ब्रह्म जिज्ञासा को मंगल मानने पर उसकी में जो कर्तव्य आप कह रहे हैं वो भी अर्थात सिद्ध होगा क्योंकि मुख्य अर्थ में नहीं आएगा वो भी गौण हो जाएगा अदो न मंगलार्थ है इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो संबंध करके अर्थ शब्द का प्रयोग किया ये मंगल कारक नहीं है तो कहने का पूर्व उर, का कहने का तात्पर्य होगा अथ मंगलकार मंगल करने वाला करने वाली ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है ऐसा अर्थ करना पड़ेगा ये कोई ठीक अर्थ नहीं बैठेगा इसलिए अथो न मंगलार्थ मंगलार्थक नहीं है ये कहा आगे फिर दूसरे के लिए प्रश्न करेंगे ओ नो नम ओण्य दे दा पूर्णमेंशिष्य ओ शांति शुमराज